स्नानशौचक्रियानो दुर्भक्षी क्रोधवर्धि दुष्परिग्रहकर्ता चवहस्तेन भोजन सी चेत स्नाशौचाद्रियासन ना। तथा दुर्भक्षी दुर्भक्षण तथा क्रोधवर्धि महाक्रोधवान्ग्रहकर्ता दुष्पीग्रहा दुष्पीग्रहो दुष्टक कर्ता तथा शवहस्तेन भोजनम त ಶವಹಸ್ತೆತ್ ಕೋಜನ ಕಾಚಿನ್ ಆಸೀತ್ಮ ತವಹಸ್ತ ಆಸಿ